श्री श्रीमद्भागवत कथा दशम स्कंध है अरिष्टासुर का उद्धार और कंस का अक्रूर जी को व्रज में भेजना श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जिस समय भगवान श्री कृष्ण व्रज में प्रवेश कर रहे थे और वहाँ आनंदोत्सव की धूम मची हुई थी उसी समय अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य बैल का रूप धारण करके आया उसका कुकुत कंधे का पुट्ठा या धुआँ और डिलडोल दोनों ही बहुत बड़े बड़े थे वह अपने खुरों को इतने जोर से पटक रहा था कि उससे धरती काँप रही थी वह बड़े जोर से गरज रहा था और पैरों से धूल उछालता जाता था पूछ खड़ी किए हुए था और शेंगों से चार दीवार खेतों की मेड़ आदि तोड़ता जाता था बीच बीच में बार बार मूतता और गोबर छोड़ता जाता था आँखें फाड़ इधर उधर दौड़ रहा था परीक्षित उसके जोर से हकड़ने से निष्ठुर गर्जना से भय भयव स्त्रियों और गौों के तीन चार महीने के गर्भ श्रवित हो जाते थे और पाँच छह महीने के गिर जाते थे और तो क्या कहूँ उसके कुकुत को पर्वत समझकर बादल उस पर आकर ठहर जाते थे परीक्षित उस तीखे सिंग वाले बैल को देखकर कर गोपियाँ और गोप सभी भयभीत हो गए पशु तो इतने डर गए कि अपने रहने का स्थान छोड़कर भाग ही गए उस समय सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण श्री कृष्ण हमें तुम्हारा गोकुल अत्यंत भयातुर हो रहा है तब उन्होंने डरने की कोई बात नहीं है यह कहकर सबको ढाढ़त बंधाया और फिर वृषासुर को ललकारा अरे मूर्ख महादुष्ट तो इन गौवों को और ग्वालों को क्यों डरा रहा है इससे क्या होगा देख तुझ जैसे दुरात्मा दुष्टों के बल का घमंड चूर चूर कर देने वाला यह मैं हूँ इस प्रकार ललकार कर भगवान ने ताल ठोकी और उसे क्रोधित करने के लिए वे अपने एक सखा के गले में बांह डालकर खड़े हो गए भगवान श्री कृष्ण की इस चुनौती से वह के मारे तिलमिला उठा और अपने खुरों से बड़े जोर से धरती खोदता हुआ श्री कृष्ण की ओर झपटा उस समय उसकी उठाई हुई पूछ के धक्के से आकाश के बादल तितर बितर होने लगे अपने अपने तीखे आगे कर लिए उसने अपने तीखे आगे कर लिए लाल लाल आँखों से टकटकी लगाकर श्री कृष्ण की ओर टेढ़ी नजर से देखता हुआ वह उन पर इतने वेग से टूटा मानो इंद्र के हाथ से छोड़ा हुआ भद्र हो भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों सिंग पकड़ लिए और जैसे एक हाथी अपने से भिड़ने वाले दूसरे हाथी को पीछे हटा देता है वैसे ही उन्होंने उसे अठारह पक पीछे ठेल कर गिरा दिया भगवान के इस प्रकार ठेल देने पर वह फिर तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और क्रोध से अचेत होकर लंबी लंबी सांस छोड़ता हुआ फिर उन पर झपटा उस समय उनका शरीर उसका शरीर शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था भगवान ने जब देखा कि वह अब मुझ पर प्रहार करना ही चाहता है तब उन्होंने उसके सिंह पकड़ लिए और उसे लात मारकर ज़मीन पर गिरा दिया और फिर पैरों से दबाकर इस प्रकार उसका कचूमन निकाला जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो इसके बाद उसी का सिंह उखाड़कर उसको खूब पीटा जिससे वह पड़ा ही रह गया परीक्षित इस प्रकार वह दैत्य मुँह से खून उगलता और गोबर मूझ करता हुआ पैर पटकने लगा उसकी आंखें उलट गई और उसने बड़े कष्ट के साथ प्राण छोड़े अब देवता लोग भगवान पर फूल बरसा बरसा कर उनकी स्तुति करने लगे जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार बैल के रूप में आने वाले अरिष्टासुर को मार डाला तब सभी गोप उनकी प्रशंसा करने लगे उन्होंने बलराम जी के साथ गोष्ठ में प्रवेश किया और उन्हें देख देख गोपियों के नयन मन आनंद से भर गए परीक्षित भगवान की लीला अत्यंत अद्भुत है इधर जब उन्होंने अरिष्टास को मार डाला तब भगवान में नारद जो लोगों को शीघ्र से शीघ्र भगवान का दर्शन कराते रहते हैं कंस के पास पहुँचे उन्होंने उससे कहा कंस जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई वह तो यशोदा की पुत्री थी और ब्रज में जो श्री कृष्ण हैं वे देवकी के पुत्र हैं वहाँ जो बलराम जी हैं वे रोहिणी के पुत्र हैं वसुदेव ने तुमसे डर कर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया है उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दैत्यों का वध किया है यह बात सुनते ही कंस की एक एक इंद्रिय क्रोध के मारे काप उठी उसने वसुदेव जी को मार डालने के लिए तुरंत तीखी तलवार उठा ली परंतु नारद जी ने रोक दिया जब कंस को यह मालूम हो गया कि वसुदेव के लड़के ही हमारे मृत्यु के कारण है तब उसने देव की और वसुदेव दोनों ही पति पत्नी को हथकड़ी और बेड़ी से जकड़कर फिर जेल में डाल दिया जब देवर सिंह नारद चले गए तब कंस ने केशी को बुलाया और कहा तुम ब्रज में जाकर बलराम और कृष्ण को मार डालो वह चला गया इसके बाद कंस ने मुस्टिक चाड़ूर शल तोशल आदि पहलवानों मंत्रियों और महावतों को बुलाकर कहा वीरभर चाड़ूर और मुस्टिक तुम लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो वसुदेव के दो पुत्र बलराम और कृष्ण नंद के व्रज में रहते हैं उन्हीं के हाथ से मेरी मृत्यु बतलाई जाती है अतः जब वे यहाँ आवे तब तुम लोग उन्हें कुश्ती लड़ने लड़ाने के बहाने मार डालना अब तुम लोग भांतिभा के मंच बनाओ और उन्हें अखाड़े के चारों ओर गोल गोल सजा दो उन पर बैठ नगरवासी और देश की दूसरी प्रजा इस स्वच्छंद दंगल को देखे महावत तुम बड़े चतुर हो देखो भाई तुम दंगल के घेरे के फाटक पर ही अपने कुबलिया पेड़ हाथी को रखना और जब मेरे शत्रु उधर से निकले तब उसी के द्वारा उन्हें मरवा डालना इसी चतुर्दशी को विधिपूर्वक धनुष्यज्ञ प्रारम्भ कर दो और उसकी सफलता के लिए वरदानी भूतनाथ भैरव को बहुत से पवित्र पशुओं वस्तुओं पशुओं की बलि चढ़ाओ परीक्षित कंस तो केवल स्वार्थ साधन का सिद्धांत जानता था इसलिए उसने मंत्री पहलवान और महावत को इस प्रकार आज्ञा देकर श्रेष्ठ यदवंशी अक्रूर को बुलवाया और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला अक्रूर जी आप तो बड़े उदार दानी हैं सब तरह से मेरे आदरणीय हैं आज आप मेरा एक मित्रोचित काम कर दीजिए क्योंकि भोजवंशी और विष्णुवंशी यादवों में आपसे बढ़कर मेरी भलाई करने वाला दूसरा कोई नहीं है यह काम बहुत बड़ा है इसलिए मेरे मित्र मैंने आपका आश्रय लिया है ठीक वैसे ही जैसे इंद्र समर्थ होने पर भी विष्णु का आश्रय लेकर अपना स्वार्थ साधता रहता है आप नंदराय के ब्रज में जाइए वहां वसुदेव जी के दो पुत्र हैं उन्हें इसी रस पर चढ़ा कर यहां ले आइए बस अब इस काम में देर नहीं होनी चाहिए सुनते हैं विष्णु के भरोसे जीने वाले देवताओं ने उन दोनों को मेरी मृत्यु का कारण निश्चित किया है इसलिए आप उन दोनों को तो ले ही आइए साथ ही नंद आदि गोपों को भी बड़ी बड़ी भेंटों के साथ ले आइए यहाँ आने पर मैं उन्हें अपने काल के समान कुबलिया पीड़ हाथी से मरवा डालूँगा यदि वे कदाचित उस हाथी से बच गए तो मैं अपने वज्र के समान मजबूत और फूर्चिले पहलवान मुष्टिक चारूढ़ आदि से उन्हें मरवा डालूँगा उनके मारे जाने पर वसुदेव और विष्णु भोज और दशारह वंशी उनके भाई बंधु शोकाकुल हो जाएंगे फिर उन्हें मैं अपने हाथों मार डालूँगा मेरा पिता उग्रसेन जो तो बूढ़ा हो गया है परंतु अभी उसको राज्य का लोभ बना हुआ है यह सब कर चुकने के बाद मैं उसको उसके भाई देवक को और दूसरे भी जो जो मुझसे द्वेष करने वाले हैं उन सब को तलवार के घाट उतार दूंगा मेरे मृत अक्रूर जी फिर तो मैं होऊंगा और आप होंगे तथा होगा इस पृथ्वी का अकंटक राज्य जरासंध हमारे बड़े बूढ़े ससुर हैं और वानरराज राज द्विद मेरे प्यारे सखा हैं संबरासुर नरकासुर और बाणासुर ये तो मुझसे मित्रता करते ही हैं मेरा मुँह देखते रहते हैं इन सबकी सहायता से मैं देवताओं के पक्षपाती नरपतियों को मारकर पृथ्वी का अकंटक राज्य भोगूंगा यह सब अपनी गुप्त बातें मैंने आपको बतला दी अब आप जल्दी से जल्दी बलराम और कृष्ण को यहाँ ले आइए अभी तो वे बच्चे ही हैं उनको मार डालने में क्या लगता है उनसे केवल इतनी ही बात कहिएगा कि वे लोग धनुष यज्ञ के दर्शन और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए यहाँ आ जाए अक्रूर जी ने कहा महाराज आप अपनी मृत्यु अपना अरिष्ट दूर करना चाहते हैं इसलिए आपका ऐसा सोचना ठीक ही है मनुष्य को चाहिए कि चाहे सफलता हो या असफलता दोनों के प्रति संभाव रख कर अपना काम करता जाए फल तो प्रयत्न से नहीं दैवी प्रेरणा से मिलते हैं मनुष्य बड़े बड़े मनोरथों के पुल बांधता रहता है परंतु वह यह नहीं जानता कि दैव ने प्रारब्ध ने इसे पहले से ही नष्ट कर रखा है यही कारण है कि कभी प्रारब्ध के अनुकूल होने पर प्रयत्न सफल हो जाता है तो वह हर से फूल उठता है और प्रतिकूल होने पर विफल हो जाता है तो शोक ग्रस्त हो जाता है फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन तो कर ही रहा हूँ श्री सुखदेव जी कहते हैं कंस ने मंत्रियों और अक्रूर जी को इस प्रकार की आज्ञा देकर सबको विदा कर दिया तदनंतर वह अपने महलों में चला गया और अक्रूर जी अपने घर लौट आए